नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 रेडियो मधुबन रहो, रहो। 90 समय की मांग इस कार्यक्रम में, का में हम लोग अलग चीजें आपको देने की कोशिश करते हैं ज्ञान से भरपूर करने की कोशिश हम लोग करते हैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग जैसे की पिछले दो एपिसोड में हमने देखा डॉक्टर पाटिल साहब जो है बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने अनुभव और अपने विचारों से हमारे साथ जुड़ जाते हैं और एवरी कल्चर हब के बारे में उन्होंने बात की थी फिर उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात की थी तो आज उसी सिलसिले में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में जानेंगे आज के इस समय के मांग में तो आई ये समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है और आप एक किसान के बेटे हैं और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं पी एच डी करके गवर्नमेंट बॉडी में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एज एडवाइजर आप अपनी सेवा दे रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए इस कार्यक्रम में और आप मेरे विचार रखने के के लिए आपके बीच में जी लेकर जी बहुत -बहुत मैं, ले मैं बहुत तो खुश हुआ की एक्सपोर्ट जो चीजें है एग्रीकल्चर फील्ड में वो क्या है उसके बारे में जानने को मिलेगा हमारे सभी श्रोताओं को किसान भाई बहनों को आम नागरिकों को तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है की ऐसा कुछ भी नहीं था नहीं, जो भी होता था वो एग्रीकल्चर में जो एक्सपोर्ट होता था इस लाइक एक्सीडेंट है किसी ने कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी किसी ने कुछ उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन मैकेजम इतना अच्छा नहीं था जो कुछ होता था वो रैंडमली या फिर एक्सीडेंटली होता था लेकिन फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ये इंडिया में इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट टाइमिवल कम्प्रेनसिव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट लॉन्च की है अच्छा क्यों लॉन्च की हैवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट जो किसानों का इनकम है वो डबल करना चाहता है अगर किसानों का इनकम डबल करना है 2022 तक तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बिना आप नहीं कर सकते हाँ। किसान का एक्सपोर्ट अगर आपको डबल करना है तो एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर अग्री बिजनेस में करन, करना पड़ेगा और अगर बिजनेस अगर फ्लरिश होना है तो उसका एक्सपोर्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया इस तरह का कंट्री है की यहाँ पे हर एक चीज हो जाती है एज पर एस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो इसके हिसाब से अभी हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टी थर्टी बिलियन यूएस डॉलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टर्म एक लॉन्च की है अच्छा अच्छा बैकग्राउंड so, जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है उसके बारे में आप बता रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें जो अलग अलग चीजें हैं ऑब्जेक्ट्स वो क्या जी, है हाँ जी ऐसा जैसे जैसे कि मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी बिलियन डॉलर से सिक्सटी बिलियन डॉलर करना चाहता है ये थोड़ा सा लगता है की डिफिकल्ट क्यूँकी अभी जो देख रहे हैं फार्मिंग कम्युनिटी प्रॉब्लम है फार्मर्स प्रॉब्लम है फिर भी पॉसिबल है हाँ, इसके लिए एक सिस्टमेटिक एफर्ट्स करना पड़ेगा तो इस इसको मद्देनजर गवर्नमेंट ऑफ इस नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ने कुछ ऑब्जेक्टिव डिफाइन हैं। जैसे कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को फार्मर्स को मॉडर्न ट्रेड एंड कॉमर्स है उस एक्टिविटीज में इनको इन्वॉल्व करना है अभी तक तो क्या होता था की ट्रेड यानी जो बड़े बड़े फार्मर्स थे या जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर कंपनी थे वो करते थे अभी इस ता, इस इस नेशनल एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि ये जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनको इस मॉडर्न ट्रेड एंड कॉमर्स इन करें देखिए हमारा देश जो है वो बोलते हैं कि हम स्मॉल मार्जिनल फार्मर लें नाइनटी परसेंट फार्मर ऑफ दिस कंट्री आर एंड मार्जिनल तो ये जो बड़ा सेक्शन है इन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस, इसको मैं ट्रेड में लाना चाहती है और यही एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर उसको गवर्नमेंटर एक्सपोर्ट पॉलिसी के थ्रू बढ़ाना चाहते हैं हु. साथ साथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको इंटरनेशनल मार्केट में इंकेजेस करना चाहते है ग्लोबल मार्केट इसका जो एडवांटेज है जो ग्लोबल मार्केटिंग का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हम हम ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको जुड़ना चाहता है तो ये मद्देनजर दो तीन मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें सारा सारा चीजें कवर हो जाती है अगर एक करना है ऑब्जेक्टिव्स तो इसके मद्देनजर स्ट्रेटेजी भी बनाए हुए बनाई वो आगे, के, आगे के देखेंगे कैसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स का कैसे भी करके इनकम बढ़ाना है और इसको बढ़ाने के लिए एग्री बिजनेस को प्रमोट करना है एग्री बिजनेस को प्रमोट करना है नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के जी जी जी जी डॉक्टर पाटिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से ये जो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है इसमें मेन स्ट्रीम में किसानों को लाने का एक पहला मुद्दा है दूसरा इनका इनकम जो है डबल करना है और जो अभी थर्टी परसेंट जो परसेंट है उसको सिक्सटी परसेंट करना है डबल करना है वो चीज़ें आपने बताई और किसानों को जो है बहुत सारे सिचुएशन मना बहुत सारे क्राइसिस होने के बावजूद भी उससे सैग्रीफाई करके उसको ठीक करके फिर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का है तो इसके लिए भी पूरी जो योजनाएँ हैं वो तैयार हो रहे हैं और आगे चल के ये सारी चीजें कार्यवंत होगी तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सी गीत तो उसके बाद फिर इसी विषय पे आगे बात करेंगे डॉक्टर पाटिल जी से आप सुनाए हैं रिडमोड वन नाइन सुनते रहो मुस्कुर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और काफी अच्छी बातें हो रही हैं और नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पाटिल जी जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है और साथ ही साथ एडवाइजर है मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री में। तो अब उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग की जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने देखा अब इसके फायदे क्या होने वाले बेनिफिट क्या है इस पॉलिसी का नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का अरे मुझे काफी अच्छा सवाल है अगर क्यों हम न्यू हमें और रहे हैं दे मैंने आपको बताया कि पिछले सत्तर साल में हम कहते है हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारे सिक्सटी फाइव परसेंट पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है तो और एक बार एक तरफ कहते हैं कि हमारा जो सारा ये सिस्टम है वो एग्रीकल्चर के बेस्ड के ऊपर ही डिपेंडे फिर भी हमारे पास एक भी एग्रीकल्चर कंप्रेहेंसिव एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं थी नहीं। तो इस कार गवर्नमेंट ने लाया है एक कंप्रेहेंसिव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी तो क्यों लाई अगर लॉन्च किया है हमने तो इसके बेनिफिट क्या होंगे <departed draw> पहला बेनिफिट देखिए हमारे रमेश जी हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर इको है उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यानी रोड से, रोड से खेत का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या फिर वाटर का इंस्प्रास्ट्रक्चर इरीगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या फिर पोर्ट बा, अगर बाहर हमें माल बेचना है फिर है तो वो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये सारी छोटी छोटी चीजें तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा कमी थी तो इस, तो इस क्चर तो फैसिलिटीज फैसिलिटी है वो जैसे की मंडी है वो बेचने के लिए माल का, को जो मंडी लगती है सारे को सुधरने की और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एड्रेस करने की इस पॉलिसी में कोशिश होगी तो एक्सपेक्टेड है बेनिफिट की हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होगा जो है जैसे कि हम कहते हैं कि सारा प्रोडक्शन जो रिसर्च uh, का रिसर्च क्या जरूरी है उस मार्केट के ऊपर रिसर्च जरूरी है अगर हम जो कुछ भी बनाते हैं उसको हम किस तरह से अच्छा करके प्रोसेस करके बेच सकते हैं तो रिसर्च और डेवलपमेंट भी काफी सारा इसमें इम्पेसिस दिया गया है इसके साथ साथ इनक्रेज किया गया है कि डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट को के लिए। कि एक ही है अलग अलग करना है अलग अलग मार्केट पर डिपेंड रहना है जैसे कि हम पोर्ट फुल बनाते हैं इस तरह की भी कोशिश डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की गई है काफी अच्छा बेनिफिट है उसके साथ साथ इस पॉलिसी में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की है फॉर एग्जांपल अगर आप सपोर्ट तो आप कैशो बनाते हैं तो कैशू है तो सिर्फ प्रोसेस जो उसको ही नहीं अलग जैसे की फ्लोरा उसका फ्लोर बना उसका बोलो फ्लोरा बना सकते हैं या फिर उसका कुछ स्वीट कैशू बना सकते हैं साल कैशो बना सकते है इसके पोटाटे पोटाटे के चिप्स बना सकते हैं वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसको बहुत ज्यादा इंप्रेसिस दिया गया है इसकी वजह से होगा कि उसका एक्सेस टू मार्केट एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश की गई है और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोकल फार्मर्स कैसे इन्वॉल्व हो इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है तो देखेंगे एग्रीकल्चर एक्सोर्ट पॉलिसी है ये एग्रीकल्चर पॉलिसी जो टोटल वैल्यू चेन है उसमें फार्मर्स का शेयर कैसे बढ़ा सकता है इसके ऊपर पॉलिसी में पॉलिसी के थ्रू फार्मर्स का टोटल एग्री वैल्यू चेन में शेयर बढ़ने बढ़े कैसे बढ़ेगा और डेफिनेटली बढ़ेगा इस तरह की लग रहे हैं ऐसा लगता है कि यह सारे काफी सारी चेंजेस चेंजेस है इंडियन अ बिजनेस सेक्टर में लाएगी एग्रीकल्चर ट्रेड में लाएगी जैसे कि कि हम बोल रहे हैं कि, तो कि इंडिया का जो ट्रेड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स है इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इसमें इस, साथ साथ कैपिटल आ जाएगा कैपिटल मोबालाइजेशन हो जाएगा और स्किल्ड पीपल स्किल्ड मैन इसमें इन्वाल्व हो जाएगी तो ऐसा लगता है रमेश जी न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने वाली है <laughs> जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं और ख़ास युवा साथियों को भी नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना है और इसमें काफ़ी चीज़ें होगी जब एक्सपोर्ट करने की बात आ जाती है तो काफ़ी पॉलिसीज़ के बारे में आ, किसान भी किसान के बच्चे भी और फिर युवा साथी भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और उन्हें भी इसमें बहुत सारी चीज़ें करने का एक नया अवसर प्राप्त होगा और इससे काफ़ी बेनिफिट होगा आशा करते हैं हम लोग जिस तरह की योजनाएं बन रही हैं और उसे पूरी तरह से हम लोग शत प्रतिशत लोगों के बीच में एज इट इज उसको फॉलो करने का एक सिंपल तरीका भी हो ताकि लोग पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो उन चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ हो और उन चीजों को समझ पाए डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि अब इसका स्ट्रैटेजी क्या है इसकी जो पॉलिसी की स्ट्रैटेजी उसके बारे में बताइए हाँ रमेश जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिसी एक बहुत बड़ा वेलकमिंग पॉजिटिव स्टेप है और इसमें बहुत सारे चेंजेस बदलने वाले हैं लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है इतना डाइवर्सिफिकेशन है तो इतना आसान नहीं है जैसे जी, जो हमने की फार्मर्स का इनकम डबल करना एक्सपोर्ट बढ़ाना इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स ये इतना आसान नहीं है इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी लगेगी जो हमने डिफाइन किया है ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करने के लिए हमें एक फुलटेजी लगेगी जो की गोमेंट ऑफ ने तो प्रमोशन करना चाहती है अच्छा। कि उस प्रोडक्ट के साथ दो तीन चीज कैसे निकाल सकते हैं जिसका हल्लुडम फॉर एग्जाम्पल अगर जामुन है जामुन जामुन का पल्प बना के जामुन का जूस बना के इस तरह के या फिर जैसे मैंने बटा बोटाटी चिप्स चिप्स है मैंने जैसे की बताया अलग अलग चीजें है जैसे की गोवरगम है गोवरगम का पाउडर बनाना इस तरह का वो वैल्यू वैल्यूट को प्रमोशन करना चाहती है इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो डिसीजन डेवलपमेंट को वो एग्री बिजनेस या फिर मार्केट में मार्केट का जो लेटेस्ट है या फिर जो हम बोलते हैं मॉडर्न टेड उसको वो फोकस करना चाहते है इसके साथ क्या होटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट में मार्केट का डिमांड क्या है और हम क्या कर रहे हैं इसको हम अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा फिर जो है ना इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन एग्रीकल्चर का और एक प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक सपोर्ट यानी जो हम वैक्सीचन है बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें बॉम्बे से बॉम्बे से दिल्ली में दिल्ली को भेजना है प्रोडक्ट या फिर गांव से बॉम्बे लाना मुंबई लाना है मुंबई से दिल्ली लाना है दिल्ली लाना है गाँव से मुंबई लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं तो जो वो सपोर्ट है भी गवर्नमेंट इंडिया तो उससे क्या की हमारा जो गाँव में पर, ब, ब, ब, बना हुआ जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर वो जल्दी से जल्दी बड़े मार्केट में जैसे की मुंबई में आएगा दिल्ली में आएगा उसके साथ साथ ये लोग बड़े जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो उस सारे इंस्टीट्यूशन को फार्मर सेंट्रिक बनाना चाहता है जैसे की ज्यादा से ज्यादा फार्मर में इन्वॉल्व हो जाए तो ये भी इन इन लोगों कि जो फार्मर्स है उनको लगेगा कि यार ये हमारे लोग हैं हम हम हम हम, हमे, हम हमें अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं तो मंडी टैक्स में भी रिडक्शन हो जाते हैं उसके साथ साथ जो डब्लू ट्यू के प्रोविजन है जो जो प्रोविजन भारत के एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए बेनिफिशियल उसको एक पुरीजन, Um, um, जो ले जाएंगे तो ये सारा सर ये इससे लगता है की ये सारा इंटरनेशनल मार्केट का स्टडी करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में जो चीज चल रही चल रही है उसको करने की कोशिश करेंगे और उस प्रोडक्शन प्रोडक्शन की कोशिश में वो प्रोडक्शन लाने के लिए जो कुछ भी फार्मर्स को लगता है चाहिए जो चाहिए जो सपोर्ट सपोर्ट वो गवर्नमेंट इस, इस एग्रीकल्चर पॉलिसी तो ग्रीकल्चर को एक बड़े लेवल पर लाने की कोशिश की है इससे क्या होगा इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में होगा ये एग्रीकल्चर सेक्टर है इससे भी हम पैसा कमा सकते हैं इससे बहुत इसमें भी इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें कैपिटल कैपिटल मोबिलाइजेशन होगा, और जो फार्मर की जो नेक्स्ट जनरेशन है जो जो इस फार्मिंग फार्मिंग को बिजनेस में नहीं आना चाहती वो जो बड़े शहरों में जाके काम करते हैं नौकरी कर, जॉब करते हैं ये इसमें काफी बदलाव आ जाएगा सर इससे क्या बदलाव आ जाएगा माइग्रेशन भी स्टॉप होगा और जो न्यू टैलेंटेड जनरेशन है फार्मर के जो बच्चे हैं बना सकते हैं जैसे कि मुझे बताया रमेश जी इंडियन एग्रीकल्चर अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हम एग्रीकल्चर के बिना सुपर पावर नहीं बन सकते और एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री को बड़ा बनना है प्रोफिटेबल बनना है एक बड़ा रोल प्ले करना है तो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बिना इंडस्ट्री नहीं प्ले कर सकती। इंटरनेशनल तो मार्केट हमारा एक कंट्री तो है जो हमारे, हमारे लगभग ढाई गुना बढ़ा है लेकिन आप उनको साइज में ढाई गुना बढ़ा है लेकिन आप उनके एग्रीकल्चर लैंड देखेंगे भारत से फिफ्टी परसेंट भी भारत के फिफ्टी परसेंट इतनी इतने भी उनके पास एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल नहीं तो भारत इस तरह का देश है वहां सब कुछ है जैसे कि लैंड है वाटर है एनर्जी है एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है हम जो चाहे उगा सकते हैं और जहाँ चाहे बेच सकते हैं हमारे पास मैन पावर है स्किल पावर है टैलेंट सब कुछ है सिर्फ इसको एक अलग तरह से सिर्फ देखने की और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है जो पॉलिसी के, पॉलिसी के कि इस नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में आएंगे और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भारत के इकोनॉमी में होगा जी जी जी डॉक्टर पाटिल साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को ये बात सुनकर स्ट्रेटेजी के बारे में आपने जो बताया वो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आशा करता हूँ हमारे सभी जो युवा साथी हैं वो भी सुनकर जैसे इससे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिजास्टर हुआ था उसका डेवलपमेंट सेक्टर डेवलपमेंट टाइम आ गया है तो वो डेवलपमेंट पे जा रहा है तो इस तरह के पॉलिसी जब इंक्लूड हो जाएंगे और लोग इससे जुड़ जाएंगे युवा साथी जुड़ जाएंगे तो नया डेवलपमेंट शुरू होगा और नई सब कुछ नया नया हो जाएगा आशा करता हूं आपको सुनकर बहुत खुशी हो रहा होगा इसी खुशी को बरकरार रखते हुए आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुनाए रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम समय की मांग सुनते रहो मुस्कर रहो मुस्कर सा मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बाहर या हैी फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों जल लगा इन प्यारी प्यारियां में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब महबूब आया है नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर चला जाए ना शर्मा कल जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया महबूब आया है सजाई है जमा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की फजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब है मेरा महबूब आया है जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल दो पल थैंक यू नमस्कार मैं हूं किशोर भानशाली जूनियर देवंद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो <laughs> नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में डॉक्टर पाटिल जी हमारे साथ है और नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में बातें हो रही हैं तो आइए एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसमें कमी रह जाती हैं तो अब इस पॉलिसी में न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी में इसका ड्रॉबैक क्या है हाँ मेरे काफी अच्छा सॉल्व पूछा एक्सपर्ट पॉलिसी की। इसमें इस तरह के है तो हम उस कमियों को दूर करें करेंगे पॉलिसी तो नो डाउट बहुत अच्छी है और इसके बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंजेस इंडियन गवर्न एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे इसमें तो डाउट नहीं है लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ ग्रे एरियाज है जो जो कि इस पॉलिसी के बनाते हुए छूट गए होंगे या फिर इंटरेस्ट नहीं दिया और क्या है है एक तो कि कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जैसे हमको एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी आपको प्रोडक्शन एग्रीकल्चर लगेगा और एग्रीकल्चर का आपको प्रोडक्शन लगता है तो आपको लगने के लिए आपको एक रिसोर्सेस लगता है जैसे है लैंड है इसके ऊपर इसके ऊपर इस पॉलिसी में कुछ भी नहीं किया गया इसके ऊपर ये है जो की कमी है इसके एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की कमी इसके बिना तो आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते इस तो जो है इसके ऊपर इस पॉलिसी में ध्यान नहीं दिया है इसके वजह तो प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं अगर प्रोडक्शन तो होता ही नहीं तो क्या ट्रेड और क्या तो ये जो अलायड एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे की एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ जो हमारा काउ का बिजनेस है मिल्क इंडस्ट्री है जो अलाय सेक्टर में आता है उसको आप नहीं छोड़ सकते के जब भी बात करते हैं तो एग्रीकल्चर ना अलाइड सेक्टर जैसे कि की फार्मर है खेती करता है लेकिन उसके उसके साथ, उसके साथ पास जो जानवर है, है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है वो हैंड इन हैंड चलता है इस पॉलिसी में इन्होंने सिर्फ प्योर एग्रीकल्चर के ऊपर दिया है जहाँ से। पे हॉर्टिकल्चर है वो पे का। इसके ऊपर इन लोगों ने ध्यान देता है तो ये दो ड्रॉबैक्स है इस पॉलिसी में एक बार हमें अपना पोटेंशियल तो हमारे पास बहुत है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से हम पोटेंशियल यूज करेंगे हम हमारा हमारा स्टैंड तो बहुत अच्छा है इंटरनेशनल मार्केट में लेकिन इतना बड़ा देश सर, सबसे बेहतरीन यहाँ पे फिर भी हम सिर्फ टोटल एग्रीकल्चर ट्रेड वर्ल्ड वो, का इसमें सिर्फ हमारे दो ही हिस्सा है तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है बहुत कुछ करने की करने का सेक्टर है जैसे कि मैं आप की बिगेस्ट सेक्टर यहाँ पे आपको इतना अपॉर्चुनिटीज है इतना आप काम कर सकते हो कर सकते हो बिजनेस प्रोसेसिंग इतना है यहाँ पे कि आपको अदर गाँव अपना घर गांव अप छोड़ के जाना ही नहीं आप पढ़ो पढ़ने के बाद आप, आप, आप गांव आ जाओ जाओ वापस और आपके एग्रीकल्चर के बेस के ऊपर ही आप एक बिजनेस स्टार्ट आपसे बहुत हमें तो मिलने वाली है पाटिल साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बात सुनकर और मैं चाहूँगा कि इसी विषय को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे और भी जानकारी हासिल करेंगे आपसे और मैं चाहूँगा कि हमारे युवा साथी भी इस विषय को जानने की कोशिश करें और जानकर इसमें जुड़ने की भी कोशिश करें क्योंकि किसी एक व्यक्ति का काम नहीं ये तो पूरे वर्ल्ड में हमको जाना है अपना नाम कमाना है और वहाँ पर बहुत बड़ा मार्जिन है बहुत बड़ा गैप है वो आपने बताया है तो मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी इस विषय को गंभीरता से लेंगे और जैसे कि आजकल हो रहा है कि बच्चे पढ़ाई के लिए शहर में आते हैं और शहर में ही रह जाते नहीं जाते हैं वो रिटर्न बैक टू होम गाँव नहीं जाते हैं इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है एग्रीकल्चर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कुछ रेवल्यूशन लग नहीं रहा है उन्हें वहाँ पर कुछ करने का जो उम्मीद है वो नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे लगता है कि अब ये नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के वजह से बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे नए आयाम खुलेंगे जैसे आपने बताया है तो मैं हमारे युवा साथियों को आह्वान करना चाहूँगा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं डिग्री हासिल कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में भी वो अपना हाथ आजमाए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वो ध्यान दे और उसके ऊपर पढ़ाई करे और आगे बढ़े और सबके साथ मिलकर गांव में से अपना विकास शुरू करेंगे तो फिर से मुझे लगता है कि जिस तरह से गोल्डन एरा के हम लोग बिल्कुल करीब आ जाएंगे क्योंकि भारत के पास बहुत सारे एमिनिटीज़ हैं सब कुछ होते हुए बस एक नॉलेज और एक मेहनत की कमी है जिसकी वजह से हम लोग इस सेक्टर में पीछे हैं बस अभी हम लोग अपग्रेड होते हुए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नए पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए किस तरह से जो कमियां है उसको दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे ये हम लोग आने वाले समय में देखेंगे ही और डॉक्टर पाटिल जी से हम लोग बीच बीच में इसी तरह बातें करते रहेंगे कुछ कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाता है उसके बारे में भी उनसे बातें होगी तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया पाटिल जी जी जी रमेश धन्यवाद धन्यवाद मुझे आपको मुझे मौका देने के लिए और आगे भी हम इस एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर बात करें धन्यवाद जी धन्यवाद शुक्रिया आपका दिन शुभ रहे मंगलमय कामनाए और साथियों आज के इस एपिसोड एपिसोड में में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रे, रेडियो के साथ और सुनते रहे समय की मांग सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मस्कर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 घन भोर भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगद न खले जहाँ बम भिन्न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश कसंद जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश कसंद सपनों में पली हस्ती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ वम भिन हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले एक है गगन के फले ऐसे में प्यार ही जहा जहा हम जाके वहां खो जाएं, कोई गिला हो कहीं वैर न हो कोई वैर न हो सब मिलके के यूँ चलते चले जहाँ हम भी न हो